महाभारत सभा पर्व अष्टमो अष्टमोध्याय यमराज की सभा का वर्णन नारद आच कथ्य सभा जाम जाम, जाम युधिष्ठिर निबोधताम वै वस्वत पार्थ विश्वकर्मा चकार नारद जी कहते हैं कुंति नंदन युधिष्ठिर अब मैं सूर्यपुत्र यम की सभा का वर्णन करता हूँ सुनो उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने ही की है तेजसी सा सभा राजभूव सत योजना विस्तारायाम संपन्ना भूयसी चापि पांडव राजन व तेजोमयी विशाल सभा लंबाई और चौड़ाई में भी योजन है तथा पांडुनंदन संभव है इससे भी कुछ बड़ी हो अर्क प्राकाशांजिष्णु सर्वतः काम रूपिणी नातिशीता न चा तुष्णाम मनसर्षण उसका प्रकाश सूर्य के समान है इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह वा सभा सब ओर से प्रकाशित होती है वह न तो अधिक शीतल है न अधिक गर्म मन को अत्यंत आनंद देने वाली है न शोको नजरा तस्म छिपा से न नैन्य क्लम वे प्रतिकूल न चाप्युत उसके भीतर न शोक है न जीर्णता न भूख लगती है न प्यास वहाँ कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित होती दीनता थकावट अथवा प्रतिकूलता का तो वहाँ नाम भी नहीं है सर्वे काम आश्रिता ते दिव्या ये प्रभुतम च चक्ष भोज्य मरीद शत्रुदन वहाँ दिव्य और मानुष सभी प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं सरस एवं स्वादिष्ट भक्ष भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं लेयम चौस्यम च पेय चृद स्वादु मनोहर पुण्यगंधा सजस्तस्य नृत्य काम फला इसके सिवा चाटने योग्य चुसने योग्य पीने योग्य तथा हृदय को प्रिय लगने वाली और भी स्वादिष्ट एवं मनोहर वस्तुएं वहां सदा प्रस्तुत रहती है उस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्पमालाएँ और सदा इच्छानुसार फल देने वाले वृक्ष लहलाते ला रहते हैं रसवंती चतोनी शीतान्युष्णा चिस्त राज पुण्य तथा ब्रह्मर्षयो मला यम स्वतंत्रत प्रहिष्टा पर्युपाशते वहाँ डंडे और गर्म स्वादिष्टजल नृत्य उपलब्ध होते हैं तात वहाँ बहुत से पुण्यात्मा राजर्षि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्मर्षि पूर्वक बैठकर सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं यया तीर्नहु सपुरन्माता सोमको नृग तथदवीज सुत हरिष्टने सिद्ध कृतवेगृतिम प्रतर्तन शिवीम पृथुलाक्षो बृहद्रथ वात मृतकुशाकाश्य सांकतीध्रुव चतुरस्व सधस्वर्मी का पार्थिव भरत सुरथ सुनीथो निषोल दिवोदासमला अंबरीशो भगीरथ जस्व सदस्वो बध्यस्व पृथु वेग पृथुस्रवा प्रसद सो वसुमला सुमहबल ृशद्रुर्भषम सेन पुकुस्थीरथ आष्टिशेदीप महात्मा चाप्युशी नर ओसनरी कस्यातिष्टि अंगोरीष्टीनच दुश्य सन्ध्य सिंधियों जय भांगासुरी सुनीतों निषदोस विहीनर करंदमो बाकुमद बलवान्मु ऐलो मरुच्च तथा बलवान्थिवीपति कपोतरो मृणुक स देवार्जुन तथा यस्वस्वृ सिंदुश पार्थिव राजा दशरथ कुकुस्सोथ प्रवर्धन अलर्कक्षसैन गजो गौराशे चमदघ रामच नाभागसगराम भूरेद्युमस्व पृथ्व जनक राज्यो वारीसेन पुरजित मेजय ब्रह्मद्र तिगर राजरस्त इंद्र तुम मजानुर्घौरपृष्ठो न घोल पद्मथमुचुकुंद भूरि न प्रथे नजेन्रिष्टने सूम न पृथुलासोष्ट कस्तथा शतमृपय शीपा शया धतराष्ट्राचकसत अशीतिर्जन मेजया श्रह्मदत्ता वीरिणाम मेरीना शीष् सतेप्यत्र भीमानू तथा श प्रति शत दागा शह पलासा शत गेयं शत शतंग काशकूलाकुशाद राजेन्द्र पांडुस्व पिता वरुण। तव उसव सतरथो दीवराजो जयदत मृतर्भ से बुद्धिमान मंत्रिथापरेश सहस्राणीता सतबिंदव इष्ट स्व मेध बहुत मध्वीर भूरिदक्षिणते राजम्तों बहुश्रुता तस्यां राजस्वत मुसते यति नहुष पुर बांधाता सोमक नृग्रस्यु राजी कृत श्रुतस्रवा अरिषने सिद्ध कृतवेघ कृति प्रदर्दन शिविमत् पृथुलाख्य बृहद्रथ मरुत कुशिक सांकाश्य साती सात ध्रुव चतुरस्व सदर्मी राजा कर्तवीर्य अर्जुन भरत सुरथ सुनीथ निषठ नल दिवोदास सुमना अंबरीष भगीरथ वस्व सदस्व बध्यस्व पृथुवेग पृथुस्रवा पृथस्व वसुमना महाबली छूप रुद्र ऋषद्रुदृषन रथ और ध्वजा से युक्त पुरुकुस आष्टसेण दिलीप महात्मा उसी नर ओसी नरि पुंडरीक सरियाति शरभ शुचि अंग अरिष्ट वेन दुष्यंत सिंजय जय भांगासुरी सुनीत निषध वहि नर करंधम बाल्क सुद्युम बलवान् मधु इलानंदन बलवान राजा मरुत कपोत रोमा तृणक सहदेव अर्जुन वस्व शास्व कृशास्व राजा शशबिंदु महाराज दशरथ ककुस् प्रवर्धन अलर्क कक्षसेन गय गौराश्व जमदग्निनंदन परशुराम नाभाग सगर भूरिद्युम्न महास्व पिथास्व जनक राजा पृथु वारिसेन पुरोजित जनबेजय ब्रह्मदत्त त्रिगर्त राजा राजा उपरिचर इंद्रदुम्न भीमजानु गौरपृष्ठ अनघ लय पद्म मुचकुंद भूरद्युमन प्रसेनजित अरिष्टेमी सुद्युम्न पृथुलाश्व अष्टक अष्ट एककसौ मत्स्यकसौ एक नीप एक गय एक धृतराष्ट्र अस्सी जनमेजय सौ ब्रह्मदत्त सौभीरी सौ इरी दो सौ भीष्म एक सौ भीम एक सौ प्रतिबिंध्य एक सौ नाग तथा एक सौ हय सौ पलास काश और सौ कुश राजा एवं शांतनु तुम्हारे पिता पांडु उसंगव शतरथ देवराज दैद्रथ मंत्रियों सहित बुद्धिमान राजर्षि वृदर्भ तथा तो इनके सिवा सहस्त्रों शबिंदु नामक राजा जो अधिक दक्षिणा वाले अनेक महान अश्वमेध यज्ञों द्वारा जजन करके धर्मराज के लोक में गए हुए हैं राजेंद्र ये सभी पुण्यात्मा कीर्तिमान और बहुश्रुत राज उस सभा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं अगस्त्योथ मतंग कालो मृत्यु तथम यज्वान सिद्धाश्च योगशरी अग्निस्वात्ता पितर फेन पोश्मध बंत बही सद कालचक्रम चाच भगवान्व्यवाहन ना दुष्कृतकों दक्षिणा जन मृतव कालश्चुक्ता यमश पुरशाश्चपालासाशकुशादय उपासमराज मृतिम्त जनागस्मतंग काल मृत्यु यज्ञकर्ता सिद्ध योग शरीरधारी धारी पितर फेनप उष्मप उष्मान बर्षद तथा दूसरे मृत्यमान पितर साक्षात कालचक्र संवत्सर आदि काल विभाग के अभिमानी देवता भगवान हव्यवाहन अग्नि दक्षिणायन में मरने वाले तथा सकाम भाव से दुष्कर श्रमसाध्य कर्म करने वाले मनुष्य जनेश्वर काल की आज्ञा में तत्पर यमदूत शिशप एवं पलाश, कास और कुश आदि के अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं एते ते चाडे चब व पितृराज सभा सद न शख्या परिसंख्या तुम नाम भी कर्म भी तथा ये तथा और भी बहुत से लोग पितृराज यम की सभा के सदस्य हैं जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती असम बाधा पार्थ रम सीर्घकाल निर्मित विश्वकर्मणाम कुंती नंदन वह सभा बाधा रहित है वह रमणीय तथा इच्छानुसार गमन करने वाली है विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है ज्वलंते भाषा चेजसा सेन भारत तापथो भी जान्ते सुब्रता सत्यवादी शांता सन्यासीन शुद्ध पूता पुण्यन कर्मण सर्व भास्वेहा सर्वे चीरजबरा भारत व सभा अपने तेज से प्रज्वलित तथा उद्भासी होती रहती है कठोर तपस्या और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी शांत सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र हुए पुरुष उस सभा में जाते हैं उन सब के शरीर तेज से प्रकाशित होते रहते हैं सभी निर्मल वस्त्र धारण करते हैं चित्रांगदा चित्रमल्या सर्वे ज्वलित कुंडला सुकृत कर्म भे पुण्य पारीबर चूषिता सभी अद्भुत बाजुबंद विचित्र हार और जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं वे अपने पवित्र शुभ कर्मों तथा वस्त्राभूषणों से भी विभूषित होते हैं गंधर्वाच महात्मा शंखं शंख सरो गण वादि नृत्य गीत हा लास कितने ही महामना गंधर्व और झुंड के झुंड अफ्सराएँ उस सभा में उपस्थित हो सब प्रकार के वाद्य नृत्य गीत हास्य और लास्य के उत्तम कला का प्रदर्शन करती हैं पुण्या शब्द पार्थत दिव्या माल्यापेष नृत्य सह कुंती कुमार उस समय में सदा सब और पवित्र गंध मधुर शब्द और दिव्य मालाओं के सुखद स्पर्श प्राप्त होते रहते हैं शतम शत सहस्राणी धर्मिणाम तम प्रजेश्वरम उपास महात्मायुक्ता मनस्वी सुंदर रूप धारण करने वाले एक करोड़ धर्मात्मा एवं मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं से सा सभा राजन पितृराज महात्मन वरुणी सभा पुष्कर मालिनी राजन पितृराज महात्मा यम की सभा ऐसी ही है अब मैं वरुण की मूर्तिमान पुष्कर आदि तीर्थमालाओं से सुशोभित सभा का भी वर्णन करूँगा इसी महाभारते सभा परमी लोकपाल सभाख्यान पर्वडी यम स्वभा वर्णनम नामष्टमोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में यम स्वभाप वर्णन नामक आठवां अध्याय पूरा हुआ